व्याप्य का निरूपण कर रहे हैं इदानी उपाधि सहित तो व्याप्य प्रदर्शित है श्यामो मैत्रित पर मैत्रित सहित सौपाधि हेतु दिखाया जा रहा है दर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं दृष्टान से जैसे कि स श्यामो मैत्रितनयत्वा सातवां पुत्र वो जो आठवां बेटा है वो श्यावला रंग का होगा क्यों तो वो मैत्री नामक औरत का बेटा है परिदृश्यमान मैत्री तरय थ दिखाई दे रहे जो मैत्री का जो सात अन्य बच्चों के समूह के समान सातों बच्चे श्यावले रंग थे इसलिए आठवें को भी उन्होंने श्यामला करके अनुमान कर लिया इस उपाधि है सात को, को पैदा करने से पहले गर्भिणी काल में हर बार उसने ज्यादा पाक खाली होगी इसे सब काले काले हो गए श्यामले श्यावले पैदा हो गए और ये आठ में पैदा होने से पहले लगता है कि बढ़िया तब तक पति खूब पैसा से कमान लगा होगा माल पानी खूब बढ़िया छका दिया खूब दूध दूध दूध दूध पी रही है छका छ गौरव गौरव गौरव पैदा हो गया लेकिन इसलिए गलत हो गई ना अनुमान तो गलत हो गया सात आठवें का अनुमान गलत कर दिया इसलिए उपाधि अत्री तनयत्व तो ने श्यामत्व साध्य मैत्री तनेत्व इस हेतु को लेकर शामत्व को सिद्ध किया जा रहा आठवें पुत्र न च मैत्री, तने तने तो मैत्री तो प्रयोजक नहीं हो सकता शाह शाकादि अन्न परिणाम ये मात्र प्रयोजक शाकादि अन्न परिणाम ही प्रयोजक समझो हरे शाकादि जिसमें आयरन ज्यादा होता है लोहांश ज्यादा होता है ऐसे मारे आयरन के बच्चे होते हैं ऐसा माना जाता है ऐसे ही एक ही कारण नहीं है ये एक कारण कई बार मौसम कारण भी है ऐसे जगह मौसम पैदा हो गया गर्मी गर्मी गर्मी में खाना हो जाए बर्फीला जाने में पैदा कर रहे मौसम वादी के कारण होते हैं केवल खान पी नहीं नहीं नहीं होती आपके आंध्रा में और इसमें तमिलनाडु उड़ीसा में भी निचला उड़ीसा उड़ीसा से आधे उड़ीसा शुरू करके एक जो पूर्वी समुद्री किनारा है पूरा का पूरा काले नगर में पश्चिमी समुद्र किनारे से गोरे गोरे दिखते है उधर वाले मुंबई से लेकर के कारवार वगैरह कर्नाटक के अंदर भी उधर केरल तक समुद्री हवा पर निर्भर ना अलग अलग कारण है इधानी इसलिए कहते हैं कि देखो ना मैत्री जन सामत्य प्रयोजक शाकादी अन्न परिणाम प्रयोजक हो प्रयोजक उपाधि जो प्रयोजक होता है वो हो। उपाधि तो मैत्री तनयत्व श्यामत्व संबंध है इसलिए मैत्री तनयत्व श्यामत जोड़ना भी चाहते हो वहां शाकादि अन्न परिणाम उपाधि शाकाद अन्न परिणाम को उपाधि माना जाएगा मान य तेरह तरह शाकाद्य परिणाम तदरतर जो है श्यामतम ये बनेगा साधिव्यापकता और साधन की भी अव्यापकता है शाकाध अन्न परिणामत्व तो ये अष्टम पुत्र में नहीं है वहां मैत्रीतनेत्र साधन का अव्यापक हो गया वहां पर और में साधी का व्यापक बन रहा है दृष्टांत में सातों में सामत्व तो है और उन सभी में शाकाध अन्न परिणामत्व तो भी है तो दृष्टांत में साधि व्यापकता पक्ष में साधन की अव्यापकता उपाधित तो हो गई यथावा जैसे दूसरे दृष्टान्त आप जो जानते हैं धूम संबंध आर्दन संयोग अग्नि का धूम के संबंध बनाते हुए आप बन आपने अनुमान बने हे को तो हेतु बना दिया और धूम को साध्य। साध्यो धूमवान उल्टा रख दो तब वहां पर जो है आर्दन संयोग उपाधि हो जाता है अतएव उपाधि संबंधा व्याप्त नास्त उपाधि संबंध की वजह से ही बन रहा व्याप्ति अतिविगति से व्यक्ति को व्याप्ति नहीं मानी जाएगी वो उपाय समय से जो व्यापति पूर्वकृत था वो खंडित हो जाता है यदि इसे व्यापक मैत्र कहा जाता है इन को तथा तो परोपी व्यापित्व इनके अलावा और भी बहुत सारे व्यापक दृष्टान बन सकते हैं जैसे यथा कृतवर्ति हिंसा अधर्म साधनम हिंसा कृतवा हिंसा वत्सने अनुमान बना दिया सक को छोड़कर बाकी अनुमान करेंगे मीमांसकों के खिलाफ ही अनुमान है कदे याग में जो हिंसा हो रही है वह हिंसा भी अधर्म का जनक है हिंसा भी अधर्म का है। हिंसा होने से जैसे यज्ञ कृतुभा जो हिंसाएं होती यज्ञ यज्ञ के अंदर जो है कृतंतरी हिंसा जो है वह भी अधर्मजनक है हिंसा हिंसा होने से भाई हिंसा के समान ऐसा अनुमान कर दिया तब कहते नोजकम हिंसा प्रयोजक नहीं बन सकता क्यों उपाधि प्रयोजक निषिद्ध है, है वह अधर्म का जनक होता है विहित तो अधर्मजनक नहीं होता चाहे जितना भी उसमें हिंसा हो रही हो इसे क्षत्रियुद्ध करता है हजारों को मार दे रहा है उसको बधाई दी जाती है लड़ते लड़ते मरीज को पुरस्कार देते जाता राष्ट्रपति सम्मान देते हैं, परमवीर चक्र पहले होता था आजकल परमवीर चक्र तो खत्म कर इस तरह से अभी देते हैं अन्य सम्मान है छोटे मोटे सम्मान दिया जाता है एक सम्मान है उनकी पत्नी को किसी ने किसी को देते जो मर गया तो जिंदा ही लौटा है तो सौभा उसी को सम्मान कर देते हैं विशिष्ट सेवा चक्र ऐसे से नाम से अलग नाम से सेवा नहीं ना, ना, ना, समय में देते हैं सेना दिवस पर भी दी जाती है समय, समय प्रारे के प्रारे के अलग अलग लोगों से दिलाई जाती है तो इस तरह से हिंसा है वहां के सम्मान हो रहा है आप मार के आ जाओ किसी को सम्मान थोड़ी कर सीधा अंदर जेल में <laughs> निर्भर है तो विहित है ना में कोई दोष नहीं है अविहित में ही दोष माना गया पे नि का होने के कारण से यह हिंसात्म तो को व्यापक सिद्ध माना जाता है साध्य व्यापक उपाधि लक्षण निशिधत्व ना कथम निषि उत्पादित साधिक व्यापक होते का व्यापक होने का नाम उपाधि होता है और यह उपाधि उपाय में तो है नहीं तो कैसे कर रहे हो तो पूर्व पक्ष ने पूछा क्यों साधक पूर्व पक्ष दृष्टिकोण से समझो साधि की व्यापकता यह आ जाएगा कर्त हिंसाओं में कर्त हिंसा करो निषेध माइंड साथ सर्वाभूतानी कर दिया सामान्य तौर पर किसी भी भूत की हिंसा आप नहीं कर सकते आया भी नहीं वाचा भी नहीं मनसा भी नहीं इसलिए मां बच्चे को पिटाई करती है वो हिंसा नहीं माना गया स्कूल में मास्टर पिटाई कर देता है बच्चे को डांटता है फटकारता है डलाता है लेकिन हिंसा नहीं है नहीं इसलिए जान निषि वन हिंसा हिंसात्म तर निषिद्धत्व तो लोक बार में भी दिखाई दे देते हिंसा इसे साधन के अव्यापक तो नहीं बन रहा पूर्व पक्ष का दृष्टिकोण से इसलिए वो कहता है उपाधि का लक्षण निषिधत्व में नहीं आ रहा साध्य का व्यापक तो बन जा रहा है तो साधन का अव्यापक नहीं बनता अतएव निषि उपाधि नहीं है तो सिद्धांत है निषिधत्व भी उपाधि लक्षण विद्यमान निषिद्धत्व में भी उपाधि लक्षण घटा के दिखाएंगे समझो भाई। साध्यस्य अधर्मजनकत्तस्य व्यापकम् निशिदत्तम्। साध्यस्य साध्य अषिध्य अच्छा निषिद्ध अधर्म जनक ये साध्य निषिद्धत्म ये जहाजाधर्म जनक वहां पर है। यहां अधर्म साधन तर तथा अवश्य निषित्व निषिधत्व से विद्यमान ये निषिदत्व विद्यमान रहेगा ही नहीं नच यत्र हिंसातम तथा तर अवश्य निषिद्धत्व हिंसायाम हिंसायां जहां जहां हिंसा है वहां पर निषि तत्व है यह आपका कहना ठीक नहीं क्यों यज्ञ हिंसा में ये चीज नहीं है अनिषि तत्व नहीं है युद्ध की हिंसा में निषिधत्व नहीं है इसे साधन का अस्ति अव्यापक हिंसात्म कृत हिंसा अस्थिक हिंसात्व है नात निषिद्ध मित्र तदेव निषि त्रिविधो असिद्धो दर्शिता इस प्रकार से स्वरूपासिद्ध पहले आश्रय सिद्ध लिया फिर स्वरूपासिद फिर व्यापक तीनों प्रकार का सिद्धों को दिखा दिया गया है उपाधि इसमें भी उपाधियों में और भी विशेषता जो है वो इन्होंने मूल में नहीं लिया है समझना पड़ेगा केवल साध्य व्यापक जितने भी आपने देखा दृष्टांत ये सब केवल साध्य व्यापक उपाधि दृष्टांत थे इनके अलावा पक्ष धर्मावच्छन साध्य व्यापक उपाधि होता है साधनावच्छन साध्य उपाधि होता है उदासीन धर्मावचिन साध्यापक भी होता है पक्षधर्मावचन साधिव्यापक कहा है जैसे किसने अनुमान बनाया वायु हो प्रत्यक्षा, प्र, प्र, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय घटवत वायु का प्रत्यक्ष होता है यह नहीं है कौन स्वीकार नहीं है ना वायु तो ही मानते हैं किसने इसलिए इस अनुमान खंडन करना है किसी कहा वायु का, वाय। का प्रत्यक्ष क्यों प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है जैसे घटना दृष्टांत बना दिया या उद्भूत रूपवत्व उपाधि है यहां क्या है उद्भूत रूपवत्व उपाधि जो जो द्रव्य प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होता है वह वह द्रव्य प्रत्यक्ष की योग्य ही होता है जैसे घट व्याप्ति तो ठीक ठीक कर है लेकिन इस अनुमान में उद्भुत रूपवत्व को उपाधि बनाया कि जहां जहां प्रत्यक्षत्व है वहां वहां पर उद्भुत रूपत्व भी है घट जैसे घट घट में दिख रही वह अद्भुत रूप है केवल उद्भुत स्पर्श होने से नहीं हो रहा है ना उद्भूत रूप भी है वहां तभी तो भी चक्षुश उसको प्रत्यक्ष कर रहे घट में अत उद्भूत रूपोत्तम यह नियम ये प्रत्यक्षत्व तद्भुत रूपत्तम यह नियम व्याप्ति भी नहीं हो पाएगा लेकिन जैसे उद्भुत रूप नहीं है तो भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहा है ना अन्य इंद्रिय त्रिंद्रिय का प्रत्यक्ष हो रहा है आत्म प्रत्यक्ष में गड़बड़ हो रहा है देखो आत्म प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षत्व है, वहा उदुत रूपत्व न उद्भुत स्पर्शवत्व न रूप स्पर्श दो नहीं आत्म का प्रत्यक्ष होता है ना इसे यथ प्रत्यक्षत्म तथु रूपत्व कहना भी ठीक नहीं और यदर प्रत्यक्षत्तम स्पर्शोत्तम कहना भी ठीक नहीं उपाधि में केवल प्रत्यक्षत्व का साध्य नहीं बन सकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा पक्ष का धर्म को ढूंढ दो पक्ष का धर्म कौन सा है पक्ष है वायु उसमें धर्म ढूंढेंगे हम तो आत्म तो प्रत्यक्ष में गड़बड़ी खत्म हो जाएगी आत्मा क्या है अंतरद्रव्य है बहिर्द्रव्य नहीं है और वायु है वाय। बहिर्द्रवी इस वायु रूपी पक्ष का अवच्छेद ले हम बहिर्द्रव्यत्व जो उदूत आपका जो उपाधि बन जाएगा इसे उपाधि की सिद्धि करने के लिए पक्षधर्माचन करना जरूरी है साथ ही कहता था गया साधन क्या व्यापक था वायु में चला जाएगा साधन का अव्यापक वहां पर साधन क्या है आपका दिया प्रत्यक्ष वायु में है किन्तु बहिर्द्रवेत्व सती उद्भूत रूपवत्व वायु में नहीं है साधन का व्यापक हो गया वहां इसे बहिर्द्रव्य रूपा पक्षधर्मावच्छिन्न बनाओगे तभी उद्भुत रूप उपाधि बनेगा नहीं तो उद्भुत भी उपाधि नहीं बन रहा था केवल जो है साधव्यापकता उद्भुत रूपवत्व में नहीं है किंतु बहिर्द्रव्यवच्छिन साधव्यापकता आ जाता है बहिर्द्रव्यत्वच्छिन्न साधव्यापकता भय बहिर्द्रव्यताचन प्रत्यक्ष इसी प्रकार से साधना वचन साध्यव्यापक उपाधि बना साधनावचिन साध्यव्यापक उपाधि उदिष्टान दे रहे देखिए ध्वंसा विनाशी घटवत ध्वस विनाशवान है जन्य होने से घट घटान इस अनुमान में भावत्व को उपाधि बनाएंगे क्यों जहां जहां विनाशित्व वहां वहां भावत्व यह नियम नहीं हो पाएगा कि विनाशित्व प्रागभाव में भी है प्राग भाव नष्ट हो जाता है वहां भावत्व नहीं इसे केवल साथी का व्यापक नहीं बना ये तरह विनाशित भावोत्तम केवल साध्य का व्यापक उपाधि नहीं बन सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा साधनावच्छिन्न कर दो साधन आपका था यहां पर जन्यत्व साधनावच्छिन्न कर दिया आपने तो जन्यवच्छिन्न कर दो जन्यवच्छिन्न उपा विनाशितम यत्र यथर इतना जन्यतावच्छिन विनाशित्व कहोगे तरत भावोत्तम मिलेगा और प्राग भाव में दोष नहीं आएगा क्यों प्राग भाव अनादि है जन्य नहीं है ठीक है ना ये तरह जन्यत्वावच्छिन्न कह देंगे तो प्राग नहीं जाएगा क्योंकि तो जन्य वस्तु है नहीं वो तरह तरह जन्यत्वावच्छिन्न जो सा, सा, साधन है जन्यत्व तद अवच्छिन्न हो गया साध्य विनाशित्व ये जनितवचिन विनाशितम तरत तर तर भावत्तम अवय साध्य का व्यापक उपाधि बन जाएगा जनित विशिष्ट विनाशको घट आदमी घटवत्य और विनाशी भी है विनाशित कृपा साध्य घट में है और वहां पर भावत्व भी है साध्यापक हो गया चिन्ह अपने लिए उपाधि तत्र-तत्र तर बने यत्र-यत्र। जन विनाशक साध्य उसका व्यापक हो गया तरह साधन के भावत्व और वो चीज आपको मिलेगा निध्वंस में पक्ष में क्यों वह तो है ध्वंस तो जन्य है किन्तु वह भावत्व तो नहीं है तो साधन का व्यापक हो गया ये साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक सती अव्यापक उपाधि ये बन जाए और अंत में आता है उदासीन धर्मावच्छिन्न साधव उदासीन धर्मावच्छिन्न साधवत्म क्या है दृष्टांत तो उसी को लेना थोड़ा अंतर अंतर्गत पक्ष को बदल दो प्राग भाव विनाशी प्रमेय घटवतिया कैसा है विनाशी है बिल्कुल ठीक लग रहा है गांव का नाश होता ही है किंतु हेतु तो दिया प्रमे विचारी ना ये और घटवत घटवत प्रागवा विनाशी है प्रमेय होने से के समान इस में भी हम उपाधि क्या देंगे भावत को उपाधि देंगे जहां जहां विनाशित तो रहता है वहां भावत्व है ये बात घटता नहीं है कि विनाशित्व तो रहता है प्राग भाव में लेन वावत्व नहीं है जिसे केवल जो भावत्व है वो उपाधि हो नहीं सकता ऐसे कोई धर्म से अवच्छिन्न करो इस भावत्व को ताकि ये उपाधि बन जाए ऐसे कौन सा धर्म ले हम पक्ष का धर्म से भी नहीं काम चलेगा हेतु का धर्म प्रमित्व को लेकर भी नहीं चलेगा है ना पक्ष धर्म आवचन आपने देखा साधनावचन प्रमित्व है उसको लेकर के भी नहीं हो सकता पूर्वक दोनों प्रकार नहीं है केवल तो बद नहीं पा रहा है तो करें कि एक उदासीन धर्म ढूंढ लो जिसको लगाने से काम बन जाए ऐसा धर्म कौन सा है जन्यत्म और इसी पर जन्यवचिन तो विनाशक साध्य को उदासीन धर्मावच्छिन्न करें उसके अपेक्षा से कहते कैसे किया जाए तो उसको घटा रहे किंतु जन्यत् धर्म तो से अवच्छिन्न हुए जो विनाशित है वही साध्य का व्यापक बनेगा भावकत्व जन्यत्वचिन्न तो विनाशक यत्र यत्र तर तत्र भावकत्म ऐसे उपाधि बनेंगे साध्य का व्यापक केवल विनाशक साध्य व्यापक नहीं हो सका पक्षधर्मावचिन भी नहीं ले सकते कि प्राग में अवच्छेद क्या बनेगा अभावत्व तो बनेगा और का विरोधी है उससे भी नहीं हो सकता और प्रमेत्व तो सर्व्यापक धर्म है उसको अवच्छेद बनाओ तो, तो, तो बनेगा नहीं इसे पक्षधर्माचिन साध्य भी हो व्यापक भी नहीं बनेगा साधनावचिन्न साध्य व्यापक भी नहीं बन सकता उदासन विचित्र धर्म ले लो जो इनमें से किसी में भी धर्म नहीं है न प्राग में वो धर्म है न विनाशी में है पर साध्य हेतु तो और पक्ष कहीं भी नहीं दृष्टान में जरूर है घट में जन्यत्व है उस धर्म को ले लो जन्यवच्छिन्न विनाशित्वत्म यह साध व्यापक उपाधि बनेगा औरो घट जाएगा विनाशित्तम साध्य है उसका व्यापक उपाधि घट में मिलेगा घट कैसा है जन्य विनाशित्व है और अभावत्व साधन का व्यापक बनता है पक्ष में क्यों प्रमेत्व तो प्राग भाव में रहेगा किंतु अभावत्व तो नहीं रहेगा तो साधन का पक्ष में आ गया इसलिए इस पर उदासीन धर्म करके उपाधि आप बना सकेंगे उपाधि नहीं बनेगा इसी और जनित्व को उदासीन धर्म क्यों कहते हैं दृष्टान का धर्म क्यों नहीं कहा आपने उसको दृष्टान्त घट है ना उस धर्म है इसलिए नहीं कह सकते कि दृष्टांत वास्तव में अनुमान का हिस्सा नहीं है अनुमान की पूर्व भावी है दृष्टांत क्या मानते पंचाव दृष्टान अवय बन जाता है लेकिन रहता है। पहले दृष्टांत दृष्टान को ग्रहण करेंगे और उसके बाद पर्वत अनुमान इसे बहिभूत वस्तु होने से उसमें धर्म को उदासीन धर्म कहा और पक्ष में रहो धर्म को अनुमान का धर्म माना जाएगा हेतु का धर्म को अनुमान का धर्म हेतु को भी इस तरह सब अनुमान के अंतर्गत उनके धर्म को कर सकते हैं हेतु और दृष्टान में धर्मों दर्म को लेकर जब करते हैं तो उसका नाम उदासी धर्मचन हो जाना है संप्रति विरुद्ध कथ्य विरुद्ध नामक जो तीसरा है, तो भास है। नहीं दूसरा असत के बाद दूसरा ही ले रहे ना ये दूसरे विरुद्ध कथ्य से साध्यपरी व्याप्त साध्य, है साध्य नाम विरुद्ध तो होता है। शब्दों पर साध्यम कृतत्व हेतु साध्य है है कृदेत तुपयेण अतत्व साध्य भावे साध्य निश्चा साध्या के साथ है। जो जो कृतक होता है वह वह अनित्य होता है यह व्याप्ति सुस्पष्ट है सिद्ध है अतः साध्य परिव्यात्वाद कृतत्व हेतु साधरे से व्याप्त होने के नाते कृत हेतु को वृद्ध हेतु कहा जाएगा वृद्ध नामक हित व्य विचार है विचार को उठा रहे, संशय रहेशय हेतु और अनैकांतिकव का विचार है जो हेतु अपने साथी के प्रति संशय को पैदा कर देता है उस हेतु को अनेकांतिक अथवा सव्य विचार हेतु कर और दो प्रकार लिया साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक, वा तीन लिए थे अनुपारे भी लिए थे दिश्टान, दिश्टान दोनों ही नहीं होता है करके पहले इसमें विचार आ चुका था अनुपमारे को अनेकांतिक शब्द से भी कहा जाता है सभी सब विचार से भी कहा जाता है सा दो प्रकार का है साधारण अनिकांति को असाधारण अनिकांति स्थिति तथा प्रथम पक्ष सपक्ष विपक्ष, वृद्धि पक्ष, पक्ष सपक्ष विपक्ष सभी में रहने वाले का नाम जो है साधान है नित्या, शब्द प्रमे कैसा तो है पक्ष का शब्द भी है सपक्ष दृष्टांत बनाओगे यहाँ पे नित्यम तो यथा व्योमा तो आकाश आदि रहनी पड़ेगी वही नित्य वस्तु है उन आकाश आदियों में भी प्रमेत है और नित्यत्व का अभाव अनित्व निश्चय जहाँ पर घटा दी वहाँ पर सपक्ष में भी विपक्ष में भी पक्ष में भी तीनों मीनि अत्र प्रमे तुम पक्षे शब्दे है सपक्षे नित्य वे विपक्षे विपक्ष घटा दो विद्यते सर्वस्व प्रमे सारा संसार प्रमेय होता है तस्मात्मे तो साधारणी कांति कहा प्रमेय को साधारणी कांति के कहा जाता है असाधारण अनकांत अच्छा सव या सपक्ष विपक्ष पक्ष एवं और असाधारण अनेक उसको कहते हैं जो सपक्ष में न रहते हुए पक्ष मात्र में रहने वाला है यथा भू नित्यावत् अः गंधवत्म है तो सच सपक्षा नित्य नित्यादे विपक्षा चित्याद जलादे व्यावृत्त गंधवत्व मात्र वृत्ति कि गंधवती तो कैसा है निश्चित साध्यवान निश्चित तो कौन तो तो है आकाश आदि उसमें ऐसे कौन है आपका जलाजी ले लो पृथ्वी से बिंदु घटाधी नहीं बोलना है जलादी बोलनी पड़ेगी पृथ्वी से बिंद घटाजी सब कुछ पक्ष में आ गया भू घटाजी से गल कार्य पक्ष कोटी में चला गया इसलिए विपक्ष पड़ेगा आपको जलादि उन में भी नहीं रहता है गंधवत्व किंतु यह गंधवत्व हेतु तो जो है प्रतिरूपक्ष मात्र वृत्ति हेतु होने से इसको असाधारण वे विचारक्ष संभव सपक्ष सपक्ष वृत्ति तो सती विपक्ष नियम हो गमुक से सात विपरीत विपरीतता व्याप्त नियम भाव व्यापिचारिपरीतता व्याप्त नियम सामान्य ने, ने कह दिया व्यविचार किसको कहेंगे आप उसका लक्षण क्या है उसको समझा पहले नियम बताना पड़ेगा ना तब तो व्यविचार समझोगे व्यविचार हो सके नियम का उल्लंघन होना चार हो गया नियमित हिस्से ना अव्यविचार है सदहेतु है नियम का उल्लंघन विचार का जो आश्रय होता है वही देखी जा सकती है फिर नियम किसको कहते हैं पहले समझाओ तब तो नियम का उल्लंघन देखेंगे हम कल जिस हेतु के सपक्ष और विपक्ष दोनों संभव हो उस हेतु का सपक्ष में वृत्तित्व होने पर उस हेतु विपक्ष से व्यावृत्ति हो जाती है तो उसे नियम कहा जाएगा इस नियम के अनुसार वह व्यावृत्ति की साध्य की गमक होती है एवं जिस हेतु के सपक्ष दोनों होते हैं उस हेतु की साध्य गमकता से नियम दो प्रकार के हो सकते हैं नियम को में विचार है सपक्षार उस नियम का विचार तभी माने जाएगी जब साध्य भाव से वही हेतु व्याप्त हो जाए संभवत सपक्षस हेतु तो हो जिस हेतु तो का सपक्ष संभव है संभव ही नहीं बल्कि सपक्षित्व सती विपक्षा सपक्ष में रहते हुए विपक्ष में न रहे ऐसा जो हेतु है, है वो नियम होता है वही साध्य का बोधक भी होता है साध्य का बोधक हो जाता है और ऐसे साध्य का विपरीत से व्याप्त हो जाए उसी का नाम नियम का भंग होना उसका नाम विचार है। जैसे धूम में ही क्या देगा जो सपक्ष मानस में वृत्ति है, है।, है उसको जाएगा। और के से वा हेतु अपने शादी रूप वनी को बोध कराने में समर्थ होता है यदि यह कोई हेतु ऐसा है जो अपने ही साथी के अभाव से व्याप्त हो गया तब वह हेतु का हम वे विचार कहेंगे और वह भी दो प्रकार से संभव है सपक्ष पक्ष दोनों में रह जाए तो भी गड़बड़ है रह जाए तो भी गड़बड़ है क्या चाहिए सपक्ष में हो विपक्ष में ना हो दोनों में ना हो तो गड़बड़ दोनों में हो तो भी गड़बड़ यही अपने विचारों में दृष्टांत जो साधारण निकाल यही देखा सभी में रह रहा है असाधारण अनेकांतिक हो गया सभी में नहीं रह रहा है वह असाधारण अनेकांतिक इसे साधारण अनेकांत लक्षण क्या हुआ साधावृत्त हेतु साधारण और सर्व सपक्ष पक्ष व्यावृत्त तो हेतु तो असाधारण ये इनके सामान लक्षण बन जाता और कुछ लोग मानना है अनवय दृष्टानी तरह संग्रह अनु तीसरा मानते हैं जिसे तो जिससे दृष्टान्त भी, भी नहीं है उसे अनुपसारी करते है सर्वम अनितम तो सर्वम पक्ष में ले लिया अब कहा अन्वैध दृष्टान मिलेगा कहा ऐसे स्थलों का अनुप हमारी लोग मानते हैं जो अनेक लोगों ने स्वीकार किया इन तरफ भाषा कार्य उसको स्वीकार नहीं करते